अहिंसा सत्यास्त्रिय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा यम नाम का क्यों पड़ गया हम निषिद्ध कर्म भोग यमयंति निर्वर्तयं यम निषिद्ध कर्म से योगी को जो दूर कर देते हैं नियंत्रित करता हुआ योगी को नियंत्रित करता व अलग कर देते निषिद्ध कर्मों से इसे इनका नाम पड़ा यमा सिद्ध कर्मभ्यो योगिनम यमयंती निवर्तयंती थी यमा तत्र तथ्रमें से सबसे पहले अहिंसा अहिंसा क्या है सर्वथा सर्वदा सर्वथा काया वाचा मनसा सर्वंद्रिय शरीर से वाणी से सकल कर्मेंद्रिया मन से सकल ज्ञाने और जर किसी भी प्रकार से सर्वदा कालतः देश वस्तुतः सर्वभताराम पहले सर्वथा शब्द सकल प्रकार के साधनों को निषेध करता है किसी भी साधन से साधन आपके पास क्या क्या है शरीर है ज्ञानेन्द्रिया है कर्मेंद्रिया है और अंता ये आपके पास सारे जिस साधन से आप दूसरे की हिंसा कर सकते हैं सर्वे प्रकार सर्वदा सकल साधनों को का निषेध कर और सर्वदा कहते हुए काल का मुख्य रूप है नक्षित कर दिया देश को भी काल सकल देश में और सकल कालों में और वस्तुओं का निषेध करते सर्व उतारा अनभिद्रोह तो अभिद्रोह न करने का नाम ही अहिंसा नेतादृशी अहिंसा की सिद्धि बहुत कठिन काम ऐसा कैसे हो जाए कि सब प्रकार से सब काल, सब देश में सकल वस्तुओं का किसके साथ या विद्रोह ना हो ऐसा जीवन ऐसा व्यवहार तो असंभव है ये जमाना की हिस्सा से चिंतन करो तो कहना ही क्या आप जिंदे हैं तो दूसरा दुखी है क्या करोगे आप जिंदे क्यों आप ध्यान करते हैं तो दूसरा दुखी होता है ध्यान क्यों करना आपका भजन करना आपका साधु बनना आपको कुछ भी करना दूसरा का कर नींद उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है परेशान हो रहा है कि नहीं यहाँ तक तो ग्रस्ती तो छोड़ो तो चले चलता ही है जब आप कार में घूम घुम बेचर पटी घर है पैदल जा रहा है तो देख देख के जलन होगा उसको तो देखो देखो पापा के तो मौजूद मौजूद जहाँ कपड़ा पहन के जा जाए हमारे तो फटा स्वेटर है वो तो ग्रस्ती तो दुखी होएगा अपना जब आप आपको सेट लाला करके दे रहे हैं आप मौज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा जलन खूदता है लेकिन आश्चर्य है कि उनको हो ना हो लेकिन साधुओं में आपस में हो जाना उसके पास इतने लोग क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ना चाहिए कुछ राजनीति करो अब इस तरह के जलन करने वालों को आप कैसे अभिद्रोह रहित होते आपका जीना आपका पढ़ा आपका व्यवहार आपका साधना आपका हर चीज दूसरों के लिए एक के प्रकार है ना दुख का कारण बन रहा है तो सर्वथा अनविद्रोह सर्वदा अनविद्रोह सर्वभूतान अनविद्रोह ये तो असंभव तब तो करते हैं हाँ वैसे तो सीधे सीधे करने की कोशिश करोगे यह तो संभव है ही इसलिए इस अहिंसा को संभव करने के लिए सत्य अस्त्य बन गए चार मुझे चार का अनुष्ठान करने लगोगे अपने आप ये परिपक्व था उत्तरे यमन नियमा तनमूला तत्सिद्धि पर अत्या तत्प्रतिपाद नाय प्रतिपाद केवल उत्तर चार यम ही नहीं और आगे आने रहे पांच नियम है ना वो भी मतलब तो पांच और चार नौ तो ये जो नौ है वे ये पहला वाला था। जो था कौन अहिंसा उसी गुजरा उ यम नियम आ उत्तरवर्ती जो यम और नियम रह गए है जो वे तन्मूलाहा का मतलब क्या तत्म अहिंसा एवं मूल प्रयोजन अहिंसा का स्वरूप को सिद्ध करना ही है मूल अर्थात मुख्य प्रयोजन जिनका ऐसे वैसभ सब तत्सिद्धि परतया अहिंसा का जैसे सिद्धि करने के लिए वो सब साधन है इसलिए प्रतिपादनाय अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपाद्य प्रतिपादन हुआ स्त्रियों की क्या जरूरत नाम एक होता कथन नहीं तद अवदात रूप करना उपादय है उस अहिंसा को अत्यंत निर्मल अवदात रूप में अत्यंत निर्मल स्वरूप अहिंसा को प्रदान करने के लिए ही इन सब क्या आवश्यक है एक दो से काम चलता है शौच संतोष तप स्वाध्याय निधान नियम और यहाँ के चार सत्य पृच रख इन नवों का जो अनुष्ठान है समय प्रदर्शन जब होता है तभी अहिंसा अपना पूर्ण रूप तक प्राप्त जो कहा सर्वथा सर्वदा सरव करते, करते हो जाओगे क्या अपने आप धीरे धीरे मोहनी हो जाओगे ऐसी हो जाएगी वो बाले ने तुरी मौनी ने बाले ने बजाने की जो कहा और कौड़ा विद्रोह करेगा जब हम पढ़ाना बंद कर दें सब खुशी खुशी भक्ति जलन हो रहा है अपने आप बहुतों की खुशी अभी से मना रहे हैं मिठाई <laughs> बंद हो जाएगा दृष्टिकोण <laughs> विचार किया अपनी अपनी कोई श्रद्धा से किया है ठीक है तो अपनी उनकी श्रद्धा है और एक दृष्टिकोण ये भी बन सकता है कहने का मतलब है कि भाई कहीं तो अंत विश्राम पूर्ण विश्राम जब होने लगता है तब वह सभी के लिए का होता है सभी कि प्रवृत्ति भी दूसरे प्रवृत्ति मान को शेर क्या हो जाता है पूर्ण निवृत्ति हो जाए तब स्वरूप ही है वो जो स्वरूप ही होगा कौन अपने स्वरूप से लड़ेगा कौन अपने स्वरूप से विद्रोह करेगा कौन अपने स्वरूप से जो है अपना जलन करेगा जब आप उसके स्वरूप ही हो जाएंगे तब आपके साथ विरोध कौन करेगा तो समाप्त हो जाता है इसलिए कहते हैं तथा उत्तम इस विषय में श्रुति भी कहती है सखल वयम ब्राह्मण यथा यथा व्रता बहूनि समाधिक हिंसा निधाने निवर्तमान तामेव अवदात रूप अहिंसा करो सखल अयम ब्राह्मण वह यह जो कोई भी साधक ब्राह्मण योगी यथा यथा व्रतानी बहुने समाज जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों को अनुष्ठान करना पड़ता है बहुत सारे व्रत का मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार गुरु शुक्र शनि एकाशी सत्य थी सारे व्रत करो मैं खाओगे क्या चीज वो अर्थ नहीं है बहुनी व्रता मैंने यही सब व्रत सत्य का व्रत आस्थय का व्रत ब्रह्मचरी का व्रत अपरिग्रह का व्रत संतोष का व्रत सोच का व्रत तपा का व्रत स्वाध्याय का और संधान का व्रत तो बहुनी वृद्धान यदा समाधिक्षण तथा तो तथा तो जैसे जैसे वो ग्रहण करते जाता है और इनको समय अनुष्ठान करने लगता है परिपक्वता आने लगती है तथा तो तथा तो प्रमाद करते भी हैं जैसे जैसे बुजता है वैसे वैसे प्रमाद से आपके द्वारा होने वाला हिंसा का जो कारण थे हिंसा के जो साधन थे उनसे निवृत निवृत्त होता ताम-ताम, ब्राह्मण अवदात ताम, रूप में तब वह उस अहिंसा को बिल्कुल विशुद्ध निर्मल रूपता को प्रदान कर देता है ऐसा स्वयं भी करो व ये मुख्य चीज है मनुष्य का लक्ष्य अहिंसा परमो धर्म ऐसे ने कहा उस अहिंसा विष्य को पाने के लिए आगे। ये भी आगे अहिंसा विसाधन आपने अपना प्राप्त कर लिया तो कैबल का मार्ग खुल जाता है जब तक अहिंसा को आपने अपनाया काया वाचा कायाचा मनस्तनी कठिन तो है ही है सत्य बोलना भी कठिन सत्य को समझा ही नहीं तो बोलेगा क्या समस्या तो यह है, है। समस्या इसलिए आ जाती है व्यक्ति जानते ही नहीं है सत्य क्या है झूठ क्या है तो परिभाषा को समझेंगे सत्य और झूठ की परिभाषा ये सोचते जैसा देखा वैसा बोल बिना सत्य है जैसा देखा वैसा बोलना सत्य है जैसा देखा वैसा नहीं बोलना झूठ ये सामान्य लोगों ने अर्थ ग्रहण कर सभी के दिमाग में यही भरा पड़ा है सत्य और झूठ का लक्षण इन योगी या के महाराज कहते नहीं, नहीं ये नहीं होता है सत्य सत्य होती इसी प्रकार सत्य होता हैं? और झूठ का लक्षण बना लेते फिर तो संसार में तो बहुत लोग मुक्त हो गए बहुत कि सत्यवादी बहुत ही इस प्रकार लेकिन ये नहीं है सत्य वो है उस वचन को सत्य माना जाता है जिस वचन के द्वारा किसी का अहित ना।, ना हो किसी का भी अहित ना हो विशेष रूपेण उसने भी दिवान माना कर दिया अपने से बढ़े अपने समान जाति आयु आदि वाला अपना पत्नी और अपने गुरु अपने माता पिता अपने जो है कुल जो गुरु होता है वो ये सब गिनाया उन्होंने इन लोगों का कभी भी किसी प्रकार का लेश मात्र भी आपके वचन से अपमान भी नहीं हुआ उनके मन को हिंसित कर दिया तो बहुत गलत है अपमान तक ना हो ऐसा वचन का प्रयोग करना ही सबके वचन बहुत संभल के बोलना पड़ेगा एक एक शब्द बोलने से पहले सोचना पड़ेगा भाई तो इसका असर क्या हो सकता है और बोलने से पहले उनका भी आंकन करने पड़ेगा एक किस मूड में है उनकी महानसि की स्थिति क्या है इस समय क्या वो सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते बोलना भी चाहते कि नहीं चाहते समझ बहुत सावधानी से बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन को पूर करता हुआ और उनकी प्रसन्न अनुमति प्राप्त होने पर ही वो सवार लाभ करता बड़ा कठिन व्यवहार इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं सत्यम यथार्थे वांग मनस्य यथा दृष्टम यथानुमितम यथाश्रतम तथा वांग मनस्थ साम जो शब्द वही ले रहे हैं यहाँ पर भी याग्ञवृद्धि का बात को नहीं ले रहे हैं अभी यथार्थ में वांग मनस का प्रयोग करना वाणी और मन को यथार्थ में प्रयोग करना का मतलब क्या यथाद यथान यथा, यथा, यथा शम ताथा वांग मनसि जैसा देखा जैसा अनुमान किया जैसा सुना वैसी वाणी और मन से बोल देना परत स्वबोध संक्रांति वाग उ या सा यदि न वंचिता न भ्रांता अर्थात और रिश्ते अब कंडीशन जोड़ दिया यहाँ आकर एक अब तो सावधानी की बरतनी पड़ती जैसा देखा वैसा तो बोल रहे हैं लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि परत स्वबोध संक्रांत है दूसरे के अंदर चाहे वो गुरु लोग चाहे कोई भी लोग हो उनके अंदर अपने बोध को संक्रमण कर रहे हैं ना आप जब बोलते हैं तो दूसरे को सुनना पड़ेगा सुनकर समझना पड़ेगा और आप जो अपनी जो ज्ञान है वो चाहे कछड़ा है चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे शास्त्री चाहे वह उन चीजों को दूसरे के मन में आप डाल रहे हैं तुसरे सुनकर उसके अंदर जाएगा सोचेगा समझेगा तो स्वबोध को अगले में संक्रमण करने के लिए उगता वाक आपने जो प्रयोग किए वो वाणी है वचन है यदि वह यदि अगले में वंचना पैदा ना करे अगले को जो है भ्रांति में न डाले न भ्रांता अतः अगले में बोध ही पैदा ना करे प्रतिपत्ति वंध्यावा बोध ही उत्पन्न न कर सके ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करेगा न वंचिता वाक होनी चाहिए वो न भांता वाक होनी चाहिए न प्रतिपत्ति वंदा वाक होनी चाहिए अर्थात परत्र ज्ञान जनन अक्षमा नहीं होनी चाहिए परत्र ज्ञान जनन में सक्षम होनी चाहिए ऐसे वाणी का यह प्रयोग करें ऐसा सर्वभोत उपकाराधम प्रवृत्ता और आगे जोड़ दियो धीरे धीरे यह अग्जन जी के बात नारे और कैसा होना चाहिए वो ऐसा एक प्रवृत्तियों संक्रमण करने के लिए प्रवृत्ति शब्दावली है वह वा, वाणी सर्वभूत उपकारात्म प्रवृत्ता सकल भूतों को उपकार के लिए होनी चाहिए किसी का भी ले प्रत्युपकार नहीं होना चाहिए न प्रत्युपकार की आकांक्षा होनी चाहिए अपकार भी नहीं? प्रत्युप की आकांक्षा भी नहीं केवल उपकार करने के लिए सर्वभूत ही रखा इसलिए कहते हैं सर्वभूतोपकार प्रवृत्ता न भूतोपघात आया भूतों का किसी भी प्रकार से उपघात नहीं होनी चाहिए वहां तो उन्होंने अपने से बड़े ज्य श्रेष्ठाधि को ही गिनाया और यहां तो तक जैत दिया और आगे बढ़ गए बैठिया जैसे का यहाँ पहुंचा कदर सकल भूतों का किसी भी भूत का उपघात नहीं हुआ यदि केवम अपन भूतोपघाता न सत्यम भवे पाप यहाँ तक मृत घोषणा कर देते हैं व्यास अब देखो यदि एवं अपनी अभिनियम इस प्रकार से सोच समझ कर जब बोला जा रहा है बहुत सतर्कता से फिर भी यदि वो किसी ने किसी भूत को उपघात कर दे रहा है तो कहते न सत्यम भवे तो सत्य नहीं होगा ये पाप, पाप। कठिन है सत्य का कर पारण करना सत्य आदि न हिंसा का पन और कठिन हो गए तो आपका सत्य भी हिंसा पैदा कर दे सकता है कहीं मतलब ना कहीं मतलब आपने सत्य सोच समझ जो सोचा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ इस वाणी का प्रयोग करने से किसी को भी ले कष्ट नहीं होगा फिर भी उसे कष्ट हो गया तो वही हिंसा हो गए अच्छा सत्य का प्रयोग से भी हिंसा है जैसे सत्य बोलना जिसको आप सत्य समझ करके बोल रहे सत्य में बोल रहा हूँ करके उसको तो बोलने से पहले सौ सो बार सोचना हित हो सभी का हित किसी का भी आहित नहीं होनी चाहिए अहित आपके पारमार्थिक जो कल्याण है मनुष्य मात्र का लक्ष्य कुत है धर्म में परमार्थ अज्ञानी है, है। असाधक तो भी अध्यात्म साधन भी नहीं, नहीं आया है उसके लिए भी क्या है ये तो धर्म ही तो है शास्त्रित वर्णाश्रम धर्म में किसी के भी अपने वर्ण का और आसन के धर्म के परिपालन में आपका सत्य वचन बाधा नहीं होनी चाहिए आसुर संपदा तो वाले तो हम लोग ले नहीं, नहीं रहे हैं ये वो तो भाई वो तो पहले ही पशुत्व में आ गया है वो तो पशुत्व में आ गया उसको पशु दृष्टि से ही व्यवहार होगा भाई के करना मोहित उपेक्षा जब उपेक्षा करो उनका वो अहित मान रहे हैं तो लेकिन अतित उनके हम नहीं कर रहे हैं न कोई कर सकता है, वो अपना एक स्वयं ही कर रहे हैं उनकी तो कोई रास्ता ही माँ उपेक्षा करने के लिए कर दिया ध्यान उनका रखना है ये जो धर्मानुसार छो वर्णाश्रम धर्मानुसार छते हैं सर्वोच्च उन्हीं को लेना है यहाँ पर उन्हीं के उन्हीं का अनुकूल देख करके चलना भगवान भी क्या है दुर्योधन तक का अभी हित जब आए तो भार उतारने के लिए भार उसी जो उतर जाते समय प्रेम हो जाता है प्रेमा भाव ही भार है संसार में आज इतनी जनसंख्या ने भार नहीं पृगा आपसे बहुत प्रेम है हवा भाई भाई में लड़ाई हो रहा है प्रेम नहीं भगवान में शांति कराने के लिए स्वयं संधि के लिए बनेगा जान नहीं असुर है असुर वाला स्वित की आगे बढ़ रहा है और कोई इसका हित चाहता भी नहीं स्वयं अपना हित कर ले रहा है कोई तो उसे क्यों रोक सकता है इसे जो चल रहा है उनके अपने धर्माचरण में किसी भी प्रकार के हमारे वचनों से बाधा नहीं होनी चाहिए जी यहाँ पर सरकार के न पुण्या भाष पुण्य प्रतिरूप कष्टम दमक प्राप्त इसलिए पुण्याभास के द्वारा पुण्य का प्रतीक रूपा जो होता है उसके द्वारा व्यक्ति को कष्ट ही मिलेगा अज्ञान में ही वो डूब जाता है तस्मात परीक्षा सत्यम रूप इसे परीक्षा करके विचार करके वेचन करके ही सर्वधित तो वचन करनी चाहिए जिसे हम जो स्थान देते ना अनेक और ग्रंथो में आया हुआ जो तेजी बैठे हुए थे है? उनके सामने से गाय निकल गई और किसी दिशा में गई उसके बाद चार लोग उसके पीछा पीछा भागते हुए आए उन्होंने उस ऋषि से पूछा कि महाराज बताओ आपने देखा गोवे यहां से गई गई तो उन्होंने कहा हाँ भाई देखा तुम गौ गई तुरंत चल हुआ उन गौ ये देखने तो लग रहा है ये तो काटने आए हैं ये गौ के मालिक नहीं है गौ को मारने के लिए ले जाना चाह रहे जैसे उनके दिमाग में बात और देखते ही तुरंत उन्हें बोला हाँ बिल्कुल देखा हूं मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूं आप यहां से जाए सामने से करिए इधर से गाय भागल जबकि गायें उनके पीछे के तरफ सर्वोथित क्या है उसकी तो वंचना हुई एक तरह से आप कहेंगे तो ठग दिए महाराज झूठ बोल दिए शास्त्र कहते हैं उससे बड़ा कोई सत्य वचन नहीं है। कोई और को से मिलेगा उसको वो तो करेगा ही उसको लेकर उसके जीवन तो चलाना ही उससे दूसरा तो धर्म है वो लेकिन यहाँ पर क्या किया उस ऋषि ने उस कसायम को उनका हिंसा और उनके धर्म का पालन करने का अवसर भी दिया है और हिंसा कर रखा कोई आत्मा होता है हाँ? तो उसको बचाने का दूसरों क्यों बचाएं क्यों बचाएंगे दूसरों क्यों बचाएंगे जब आपको मालूम जब जैसे होते मालूम होता पहले, अभी पता है आपको यही उन्हें मालूम होते गो के मालिक कथा नहीं है तब क्या करते हो? शेरा को बताते गो रक्षा ही होनी थी रक्षा ही होनी थी हिंसा नहीं होता तो गौ के मालिक है वो तो उसको अपने घर ले जाने आ रहे हैं तो व्यक्ति पर निर्भर है कि कौन सामने है और उसमें भी उसका क्या धर्म है वो भी उन्होंने चिंतन कर लिया एक कसा है इसका धर्म तो हिंसा ही है लेकिन फिर भी अन्य हिंसा करके जीवन यापन कर सकता है इसका धर्म का पालन हो सकता है गौहिंसा की बना लिया यह व्यक्ति उसका अपना धर्म पालन करने का अवसर भी दिया उसका हिंसा धर्म को पालन करने भी दिया गया और वह उत्कृष्ट हिंसा करके जो उत्कृष्ट आप प्राप्त करा उसके तो उसके अपेक्षा से तो निकृष्ट वस्तु की हिंसा करने का अवसर दिया इसे उसके धर्म पालन में कोई दोष नहीं हुआ मुख्य ये चीज है आया वो व्यक्ति जो सामने है जो इस सत्य वचन के आप जिसके सामने बोलना चाह रहे हैं पहले उसको भी पर उसका धर्म क्या है उसके वर्ण आशी समझना पड़ेगा कि किस धर्मस्थित धर्म के, के पालन करने में आप सहयोग उन्होंने ही उन्होंने ऋषि ने उस उस तो तो तो कसाइयों के धर्म के पालन में पूर्ण सहयोग दिया है और उनसे होता तो तो बहुत बड़ा पाप था उससे उनको बचा अगर गौ के भी इस तरह से गौ के साथ लेकर उन्होंने अपना व्यवहार निभाया तो वचन जो होता इसलिए सत्य प्रतिशत सत्य वचन सिद्ध किया मुख्य लक्ष्य यहाँ अपना बोलने वाले को जिससे बोल रहे हैं है, एक एकनाथ सबसे वर उसका वर्णासम धर्म किया है उसके पालन सम्यक होनी चाहिए चाहे वो दुष्ट है चाहे अदुष्ट है आपका कर्तव्य बनता है आप उसको उसके धर्म अनुसार पालन करने में सहयोग देना उसके अगर होता हो अधर्म में एक का सहयोग नहीं देना चाहे दुष्ट कोई बात नहीं आप जानिए दुष्ट है लेकिन ये भी जानिए कि उसका असली धर्म क्या है उसे असली धर्म को पालन करने योग क्या प्रेरणा देना है उसे उस तरह दिशा उसको दे देना तो है बाकी पालन करने उसके कर्म है हम तो लोग हाँ इसलिए तो रहे हैं सामान्य मनुष्य को ये तो योगी की बात ही कर रहे हैं यहाँ तो योग की साधना चर्चा हो रहा है सामान्य आदमी की चर्चा नहीं हो रही ये तो साधक के लिए कहा जा रहा है सामान्य चाहे सो तो मेसो वाला अधिकारी है वो तो करना नहीं चाहता है वो झूठ चलकर पड़े करके जीना चाह रहा है वो तो उसने अपना धंधा बना रहे उसका जीवन ही वही है तो मरे है उसकी तो चिंता आप क्यों कर रहे हैं यहाँ बात चर्चा चल रही योग दर्शन का योग सूत्र का एक साधक को अपने कल्याण के लिए सोचना है सत्य बोलना है उस शक्ति की परिभाषा हो तो लौकिक काल जैसा करे कह मौन रहना का, का बहुत गलत हो जाता है कई जगह मौन ही पाप का कारण बन जाओ। कुछ तो पाप कर ही आपने मौन रह करके मनुष्य कोई बचना है हाँ। तो नहीं आएगा सामने का, हाँ। तो मौन कुछ तो नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको भी अपने हिसाब से सोचना ही चाहिए कि पहचान आ गए न आगे वो अलग चीज़ है आपके अपनी बुद्धि की क्षमता का इस्तेमाल करना आपका कर्तव्य रहता आपने पशु में क्या फर्क पशु मौन रहता है क्या फर्क पड़ा तुमने पशु में अंतर क्या है पशु भी मौनी बाबा है आप भी मौनी बाबा हो गए फिर तो, तो कुछ नहीं पड़ा फिर आपका कर्तव्य है आप पापु फिर सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हो पापु ने सोचने की क्षमता है फिर मोहन क्यों रहेगा वो फिर मोन जो रह रहे दो प्रतिवरुद्ध बात कह रहे हो आप लोग एक पापु ने हम सोचना चाहते हैं फिर उसके साथ विवेक नहीं करना चाहते हो ये कोई बात बनी नहीं अपने सामर्थ्य से सा हर व्यक्ति को विवेक करनी चाहिए जब तुम व्यवहार के धरातल पर हो तो व्यवहार करो ढंग से यही साधना है, है। गलतियां होती ही सत प्रतिशत 100 परसेंट तो किसी को होता नहीं तो कहा अहिंसा से हो नहीं सकता है सत्याधि उसके साधन है वही साध प्रसोध नहीं हो सकता है प्रधानता सबसे सरल प्रक्रिया ईश्वर प्रधान ईश्वर प्रणिधान के पूर्व में था शास्त्र का अध्ययन करिए विवेक बढ़ाएगा आपको फिर तब कीजिए तब से भी आपको जो है दृष्टि पड़ेगी कौन गलत कौन सही क्या है क्या नहीं ये सब क्रम है ना उत्तर उत्तर उत्कृष्ट साधन बताते जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए सरलतम साधन दिशा प्रदान बनता है जो सत्य का पालन परिपक्व पालन नहीं कर सकते चित्र कर सकते उतरी करो या साथ साथ आस्तय का पालन करो वो वास्तव क्या करेगा आपको सत्यता में परिपक्वता चलाने में सहयोग करेगा तो हिस्से परिधान की सहायता से स्वाध्याय होगी स्वाध्याय के साथ तप सम्यक होगा तप की सहायता तो से संतोष जगेगा संतोष से सौच में सम्यक्ता आएगी में सम्यक होने से आप अपरिग्रही हो जाओगे जब स्वांत शुद्धि बाह्य शुद्धि जब हो गया तो अपने आप अपरिग्रही हो जाएगा अंत शुद्धि को बनाए रखने के लिए विवोध परिग्रह के पर करेगा जो परिग्रह होगा वो ब्रह्मचारी जरूर होगा ये ब्रह्मचारी जरूर होगा वो निश्चित अस्थय बनेगा अस्थय होने से सत्यपाल होगा सत्यपान होने से अहिंसा पालन होगा इसे तय बोल चुके प्रतिज्ञा ने, उत्तर उत्तर सारा साधन अहिंसा की सिद्धि के लिए है अहिंसा की सिद्धि करे सत्य का पालन करना पड़ेगा और सत्य तरह कठिन में ईश्वर का नहीं कर सकते जितनी कर पा रहे हो अभी उतनी करो लेकिन साथ साथ इसकी परिपक्वता लाने के लिए अगला काम क्या है अस्थ्य करो स्त्री अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याण पर्द स्वीकरणम स्टे क्या चीज है उसको समझो अस्थय में पहुंचाने के लिए स्टे वो चीज है अशास्त्र पूर्वक द्रव्यो का दूसरों से प्राप्त करना मागदा कस स्वी का जो भी हमें दूसरों से प्राप्त करना है प्राप्त करने से पहले में सोचना पड़ेगा कि शास्त्र के अनुरूप है या नहीं ये बात मैं किस से ग्रहण कर रहा हूं देने वाला किस उद्देश्य से दे रहा है उस उद्देश्य के अनुरूप दान ग्रहण करने योग्य अधिकारी मैं हूं या नहीं हूं मरे का भंडारा खाने के अधिकारी है या नहीं सोचना पड़ेगा जंग जोश के लिए कोई भंडारा कर रहा है कोई विवाह के लिए भंडारा कर दे रहा है कोई कोई पाप को धोने के लिए दे रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा अमुक भंडार घर जो बना है ये भंडार घर बैठ के मैं खाऊं या ना खाऊं? क्या पता तो उस भंडार घर बनाने में जो देने वाला किया करके दिया है क्योंकि हमारे सामने घटना घटी तब से तो बड़ा खतरा समझते चीज क्या चीजें बैठ के खाना बड़ा मुश्किल है गृहस्थी बैठ के, के, के खाना ठीक है फिर आश्रमों के अंदर रसोई घरों के अंदर जो हॉल बना रहे बैठ के खाना महापाप है भरोसा नहीं खाने से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा हमने एक घटना देखा उन्नीस सौ छियासी कुंभ मेरा की बात है आया, वहां जोड़ के रोते रोते बोला एक महात्मा के सामने महाराज हम दान दान देना चाहते है और जब हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया और इस डां से मैं इसको धोना चाहता हूँ इसमें क्या करेंगे आप जो कहो वो हम करने के लिए पैसा जितना आपको उतना आप लगाने को तैयार कहीं का कहा सुनो इतनी चंदबाजी तुम अंदर ने अंदर शुरुआत नहीं हो अभी अंत कर देना चाहता है तो फिर महाराज जी ने पूछा उसे तुमने क्या बात किया बताओ पहले जिसको धोना चाहते हैं उसने कहा महाराज मैंने अपने बड़े भाई को मर्डर कर दिया और उसके सारा संपत्ति हड़प लिया भाभी भाभी सब सबको निकाल दिया अपने ससुराल में पड़ी और मैं आप अरब पति हो गया साढ़े करोड़ों मेरे को मिल गया अब मेरे को महसूस हो रहा है मैंने गर्द तो करोड़ों रूपया जो पाया है हमें उसके कुछ लाख कम से कम मुझे जब तक खर्च नहीं होएगा मैं चेंज सुन लगता तो हूँ डर लगता है रात नहीं आती बेचैन होता है परेशान परेशानी तो देखो हमारा सुझाते यदि कमरा बनाओगे आश्रम में तो आज संतान संतों को तो रह क्या होगा तो भगत पाएगा चला जाएगा मैं आस्थिक लोग ही बैठेगी मंदिर बनाओगे तो भाई वहाँ तो हंड्रेड परसेंट सचमुच मेंसेंट आस्तिक वही आएगा कमरा में तो फ्री में आस्तिक को नास्तिक नहीं रहेगा नहीं जो नास्तिक आसन में क्यों रहेगा तो नहीं रहेगा इसलिए उत्कृष्ट कोटि का आस्तिक जाएगा मंदिर में जैसे मंदिर तुम्हारे बनाने से चलो आस्तिकों को लाभ होगा पुण्य कम होगा सर्वसामान्य को लाभ नहीं होगा और तुम कमरे बनवाओगे तो निकृष्ट के आस्तिक कमरे में रहेगा मंदिर में नहीं जाएगा ऐसे भी होते हैं ना सेठ लोग तो वो लोग रहेंगे तो वो भी आस्तिकों की सेवा हुई एक चीज बने हो गा उसमें सब आ जाते हैं क्या महाराज बताओ इधर तो रसोई बना दो तो जितने भंडारे के लिए आने वाले होते हैं तो उसमें आस्तिक नास्तिक सब होते हैं कहीं तो कई भंडारा प्रे महात्मा होते हैं वो तो, तो महानास्तिक है पूरे तो धर्म कर पुण्य पाप कोई नहीं देंगे बस खाना पीना है दस भंडारा रोज <laughs> पटोल पर तो पर्ची बटोर बटोर के भागते रहते ऐसे भी आएंगे वहाँ जैसे आस्तिक सब आकर के बैठेंगे खाएंगे तब तुम्हारा पाप खत्म होगा महाराज कितना लाख लगेगा कोई पक्का नहीं हमें हमारी योजना के हिसाब से यहाँ जो बननी चाहिए कम से कम पांच लाख तो लग सकता है और गारंटी एक सोच रहा पांच में ही काम होगा ज्यादा पड़ेगा देना पड़ेगा बाद में तो कोई महाराज मारे कोई चिंता ना आप दस देखिए कितना कहीं अच्छा बात हजार रोसे करके प्लान तैयार हो गया अब उसी को मैंने खबर करना है जल्द भगत छोटी बताओ कल और फिर उन्होंने खड़ा कर दिया उसके वो कर दिया वो सब प्लान रेडी होकर उसने बताया लाख लगेगा ठीक है मंडेश्वर जी क्या करते हैं अरे साढ़े छह लाख से मकान खड़ा करने से थोड़ा हो जाता है अरे आके कौन खाए खाने के लिए खिलाने पड़ेगा ना खिलाने लगाना जायेगा महाराज वही बात खिलाने के लिए हम लोग जमा कर देंगे हाँ दस लाख रुपए जमा कर दस लाख रूपये उसने उसके लिए दी साढ़े सोलह लाख हो गया और उद्घाटन जो हुआ बड़ा भंडार करोगे बड़ा भंडार हरिद्वार परी जी पूरी पहुंचे बड़ी समस्ती खुलाम खुलासम सर्व दर्शन समस्ती सर्व सम्प्रदाय समी इतना खर्च करा दिया उससे उसके बाद खुद वरान बैठ के खाने <laughs> <laughs> मैंने क्या है। मैंने कहा मल्ले जी देख लिया असर कर दिया ना लालच में बलवा तो धी है और खुद वरांडे में बैठे खाते हाल के अंदर नहीं बैठते वो जाते बड़ा भंडारा सा मंडेश्वर आज सब आते तो बैठ के खाते उसका नाम कुमार भोजनालय उसका नाम सुनिहास आश्रम <laughs> ये दुर्दा है अब क्या पता कहीं और किसी और की कि मर्डर की बनी होगी बैठ के से कहा सोचना पड़ेगा इसे बहुत मुश्किल काम अशास्त्र पूरे धन जो ग्रहण किया जाता है बच्चे तो किसी भी काम के लिए आप प्रयोग कीजिए अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करके आप प्रयोग कर रहे हैं वो अपना भी हानि उसमें हो रहा है और दूसरे का भी हानि का बीज बो रहे हैं आप इसे पहले लेने से पहले सोचना पड़ेगा चाहे वो भोजन है चाहे भिक्षा है चाहे कुछ भी ले रहे हैं हम तो वह क्या है क्या शास्त्र दाता और दानगृहिता दोनों के लक्षण को समझना पड़ता है देने वाला किस उद्देश्य दे रहा है और उसने जो एकत्रित किया हुआ धन किस प्रकार से प्राप्त किया हुआ उसको लेने का हम अधिकारिया है समझे भी मिलता है तो आदमी नुकसान में पहुंचे और चोरी कर रहा है इसे अशांत पूर्वकम द्रव्याण प्रतिषेद अस्पृहार रूपम और उसका प्रतिषेद में मुख्य है क्या है अस्प्रिया अस्प का मतलब क्या है स्प्रह का अभाव स्प्रेह का भाव का मतलब अपने अंदर जो गर्दा गिर्दू स्प्रहायामी है भी में होता है अभिकांशा स्प्रभिकांश हम कह दिया पानी की इच्छा जो है ना मुझे मिलनी चाहिए जैसे पैसे मिले से लेना पड़ेगा भेसा भी लेना पड़ेगा प्राप्त करने की जो इच्छा है वही सबसे बड़ा सवाल है पचौरी है क्योंकि जहां आप कोई चीज को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे ना ये मेरे को प्राप्त होना चाहिए मेरे पास होना चाहिए ऐसा आपने किसी वस्तु के बारे में सोचा सिर्फ समाप्त हो गए आपका विवेक खत्म हो जाता है तेरा चक्र भी उन्हें फंसेगे सोचें आप सोचेंगे हर किसी एक जिन प्रकांड इसको आना चाहिए चाहे कुछ भी करना पड़े ढोंग करना पड़े नाटक करना पड़े झूठ बोलना पड़े सब कुछ बोलोगे बस तो किस प्राप्त करना है प्राप्त करने की इच्छा किसी भी वस्तु का वही अधिकांश वही स्पर्धा है वही गर्दा है इसके कारण से व्यक्ति अशास्त्री विधि पूर्वक वस्तुओं को, को ग्रहण करता है जो कि चोरी है पाप है और ऐसा जो नहीं करे यदृक्षा लाभ ने संतुष्ट भी होना पड़ेगा तरह से अस्थायी वही है क्या यदृक्षा लाभ संतुष्ट होने की प्रयास आकाशवृत्ति से रहना मधुगरी में भी खतरा है आकाश वृत्ति से रहना पड़ेगा स्वता दे, स्वता है मेरे सोचना पड़ेगा अब विवेक को मिलता है स्वता है चीज स्वीकार करना ना स्वीकार करने में विवेक प्राप्त होता है आप भागने रहे अब आप पाया है यूं ना लू कि न लू सोच सकते हो ना क्योंकि आप चाहते तो थे नहीं ये चीज मेरे को चाहिए करके तो कहा नहीं था आपने न संकल्प की न इच्छा थी अब मैं आ गया आ गया तब तो फिर विचार करो क्या मैं इसको लेकर इस्तेमाल करना उचित मेरे लिए है या नहीं यदि आकांक्षा है पहले से फिर आर्थिक तुरंत उसको अंदर बंद कर लो आ, आ गया चलो भाई दबाओ आकांक्षा के अभाव में ये है कि विवेक काम विचार पूर्वक आप ग्रहण करेंगे वो आपके साधना उपयोग योगा वह सत्य में उपयोग योगा इंसान में भी उपयोगी होता है ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रीय से उपस्थष संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्गुप्तेन्द्रीय रूप जो पथ उपस्ट है उपस्थेन्द्रिका संयम ही ब्रह्मचर्य विचार करके बता चुके हैं स्वर्ण की प्रेक्षु भाषण संकल्पो्यवसाश्च क्रिया निर्वृतिरवंग प्रवदी मनीषि विपरीत ब्रह्मचर्य एक लक्षण अंतिम पाल पाठ वेद है स्मरण कीर्तन के भी यह मैथुन है आठ है ब्रह्मचर्य के विपरीत मैथुन कई आठ लक्षण होते हैं स्मरण जो भी है पुरुष है तो स्त्री का स्मरण करना स्त्री है तो पुरुष स्मरण उभय तो समझे ना एक तरफ का नहीं सब लड़के हैं पुरुष हैं इसलिए हम लोग कह सकते हैं स्त्री का स्मरण करना मैथुन है स्त्री का बारे में चर्चा करना कीर्तन करना कथन करना वो अच्छी है ये बढ़िया है सुंदर है बड़ी सुगुण वाली है इस तरह की चर्चाएं जो करी किसी भी व्यक्ति स्त्री विशेष को लेकर के तो वह भी मित होने और स्त्री से बात कर लिया हाव भाव से पहले पहले केली, ही। केली का मतलब क्या मुस्कुराना भावा भावों से केवल एक दूसरे से वार्तालाप करना और तीसरे में प्रेक्षण देख लिया और ऐसा प्रकृष्ट क्षण नजदीकी संबंध को बढ़ा दिया दूरी संबंध को हटा के नजदीकी संबंध को बढ़ाना और उसके बाद में गुहबासन एकांत सब करना ही शुरू कर दिया बोलचाल चालू हो गया पर निर्णय कर लिया बस मेरे को इसे प्राप्त करना है जरा पंजाबी जाने यही कोड़ी लेनी है यही कोड़ी लेनी है अंधी लूली कहानी है यही कोड़ी लेनी है चाहे अंधी है चाहे है चाहे कहानी है एक पैसे वाली है इसमें यही कोड़ी लेनी है तो कहने रही जो तात्पर्य कर वो जो निश्चय कर लिया वो संकल्प छकलानुसारिशय पूर्क उसको जो है क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो जाना और क्रिया अंत में काम करी गया पूरा काम कर दिया ये अस्तधा जो है अष्टांगम वे अष्टांगम मैथुनम अस्थांगम विद्वान लोग जो है इन आठ अंगों को मैथुन का अंग बता दिया इसके विपरीत अनुष्ठान करने का नाम ही ब्रह्मचरी है अर्थ स्मरण का भाव कीर्तन का भाव केली का भाव प्रेक्षण का भाव गुह्य भाषण का भाव संकल्प का भाव अध्यवसाय का भाव और अंत तो कथा क्रिया निवृत्ति का भाव अच्छा अवसर मिलते हैं प्रसंग बहुत होते हैं लेकिन से बचना ही सबसे बड़ा मुख्य काम है साधक के लिए विषयाना अर्जन रक्षण क्षय संघ हिंसा दोष दर्शनाथ अस्वीकरणम अपरिग्रहित यमान शरीर स्थिति मात्र से व्यतिरिक्त भोग साधनों को अस्वीकार करने का नाम ही अपरिग्रह शरीर की रक्षा कि शरीर माध्यम करो धर्म साधन शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कौन पालन करे कैसे पालन शरीर की रक्षा के लिए जितनी जरूरत है उतने से अधिक रक्त पर भी स्वीकार करना परिग्रह हो गया और स्वीकार करना अपरिग्रह है तीसरे कहते हैं ना कि कैसे वो अपरिग्रह के लिए कारण क्या बनेगा आधार कहते हैं विष्वों में आप इन दोषों को देखें विषयों को आर्जन करने में बड़ी कठिनाई सी सेठ के जे से सौर पे निकालना के पीछे कितना मेहनत करना पड़ेगा करोगे तो पता लग जाएगा <laughs> किसी को फसा के कर ही आते हैं ना बोले महाराज हम तो बहुत प्रयास कर गए फेल हो गए कथा किया ये किया वो किया जमा ज़माने कोई भी आप बताओ हमारे कुंडलू लगे के बताओ कैसे होगा हम विदेश कब जा पाएंगे को फंसेगी कि नहीं फसेगी पूछने वाली आते मेरे पास हम तो देखते हैं ना अनुभूव करते हैं कैसे कैसे लोग हैं निकालने के निकाल नहीं पा रहे किसको को नहीं पा रहे हैं बड़ा परेशान यहाँ पर कहते विष्णों का अर्चन करने में कलेश को देवता से व्यक्त होना चाहिए कलेश ही नहीं ग्रहण भी कर लिया फिर बचा रक्षा बनाया करेगा कैसे बचा कर रखेंगे कैसे कई संप्रदाय से दूसरों के बारे में सुनना दूसरे महात्मा का प्रवचन सुनना पाथ नरक में जाओगे ताकि जो है वो बकरा हमारे ही बना रहे वो दूसरे के न बलत हो जाए कई तो दूसरे के पढ़ना नहीं पढ़ोगे बहुत बुरा होगा डरा देख कहा जाए तो बुरा है बहुत खराब है गलत है मत जाओ चारों तरफ से छे चमची बना कर रख देते हैं कि आप कहीं निकलने को दलवा जाएंगे क्यों अप्राप्त है ना फंस तो मुर्गा उसको बचा के रखना है ना इसे प्राप्त तो रक्षा करने में क्लेश को देखता हुआ कि आप कर देना चाहिए विषयाना मर्जन प्राप्त हो भी जाए उनकी रक्षा कराना चाहिए उसे पे छोड़ दो तो रक्षा भी कर लिया कब तक करोगे दिन क्षय हो जाएगा एक नहीं उसका सही होना ही है कब तक बचा के रखेंगे कोई न कोई सरकार ऐसे कानून बना देती है आपसे हड़प लेती क्या करेंगे आपने सुझाव बहुत बड़ा बंगला बनाएंगे बहुत बड़ी जमीन करेंगे ये करेंगे लम्बा जोड़ा खरीदते गए अब आए सरकार ने कानून जैसे के पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन होगा सब सरकार की गई माल पा भी, भी कर लिया लेकिन गया अंतर क्षय को देखते हुए आपको जो त्याग देना और मतलब क्षय भी नहीं हुआ लेकिन आसक्ति हो जाती है वो आशक्ति बहुत बुरी, बुरी चीज है संग ऐसी बुरी चीज हो जाती है हमने एक एक आदमी को कुत्ते में आसक्ति हो गई कुत्ता पाल खाता हो इतना आसक्ति हो या वो नहीं भोजन का तो खुद ही भोजन खाना बंद कर दिया मैंने कहा क्या हुआ तेरे मरे दाखल मर गया तो भाई वैसे बारह साल आई हुए और मर गए तुम्हें मर गया क्या अभी एक विदेशी और की कहानी अखबार में आया और उसके कुत्ता मर गया बड़ा परेशान थी लेकिन पता नहीं कुछ कितना इंजेक्शन से क्या क्या, क्या कराई होगी उसे क्लोन बेबी भी बोलते क्लोन बेबी पे भी धाशा है इसका, एक बनाया उसको 50 लाख डॉलर खर्च हुआ नया उसी के जैसा रंग रोगन सब, बिल्कुल नकल वैसी बिल्ली बनाने में पचास लाख डॉलर लगवा दिया उसने बस बिल्ली पाने के बाद संतुष्ट हो इतनी आसक्ति जितनी खराब है कुत्ते में ऐसे हो गए बिल्ली में जो संपत्ति में जो किसी भी चीज में ऐसे करना इतना खराब है आपकी ध्यान बचन तो कभी हो ही नहीं सकता उसमें उसको संभालने उसको देखते रहेंगे हमेशा संभालना पड़ेगा ना पड़े उसको जो तो जो एक कहानी बताता है ना उसमें योगी की कहानी आया है पुस्तकों तो में छापते कहा है? हुआ नहीं भगवान की उसने एक घर में गया किसी बिछा में गया तो वो भाव में कह दिया भाई महाराज दो चार दुनिया रही अब अम्मा तो बड़ा सीधा सा रहता चलो भावना से प्रार्थना कर तो रह गया रह गया तो भगत को परेशानी हो गई अब तो नौजवान था नया नया शादी करके लाया था अब वो क्या करे वो बाहर दुकान लगाए बार बार आसंग संग इसको देखते हुए दोष के कारण से आपको जो है अस्वीकार करना है अंतिम कवि हिंसा और जब आसक्त वस्तु को कहीं पर छेरा फेरी होने लग जाए तो करता क्या है जब माला बाबा से पैसे बात ही कर लेता तो क्या करता हूँ खोपड़ी फोड़ देता हूं उसका आशक्त वस्तु छीन जाए आप जिस वस्तु में आशक्त और कोई उसको छीन ले छिना जब्ति हो जाए उसके साथ होगा क्या बोलते तो हिंसा होगी इसलिए ये जो परिग्रह विषयों का इसमें क्रम स्वतः होता है ये अर्जन करोगी तो रक्षा का डर रक्षा कर लिया तो क्षय का डर क्षय कर दिया तो नहीं उसका डर नहीं तो सांसंग का डर आसंग तो में हिंसा होगी इसीलिए इन चीजों को देखते हुए दक्षिणार्थ और स्वीकरण में वह परिग्रह इतिएम यही पंचयमों का लक्षण नहीं समझना भूताएं उपभोग है संभव क्षेत्र सूत्रकार ने कहा कि बिना दूसरे का किसी प्रकार सा हनन किए आप किसी वस्तु का उपभोग कर नहीं सकते क्लियर जाते हैं सारभूत में ही सत्य बोलना हिंसा करना कैसे परस विरोधी बात है। करते बात से ये देह दान करने से प्राण पीड़ा अवश्य भावी है इसे कोई आप जिंदे हैं आपने देह धारण किया है तो निश्चित रूप में पीड़ा जरूर देता बिना पीड़ा दिए शरीर को जिंदा भी रखना संभव इसे कहते वह पीड़ा भी उस प्रकार कहोजे धर्म के परोप भोग जो होता है बिना इनका जो है आप हनन किए किसी प्रकार का जो उपहरन के बिना भोग नहीं कर सकते हो तो इस धर्मानुसार सब कुछ करने की कोशिश करना ताकि जो आपके धर्म की धर्म आपकी अच्छा करती रहे धर्मोरक्षक ही रक्षित हो इसीलिए अहिंसा के सम्पान करने के लिए सत्य का पालन की महिमा भी बहुत गाया गया अश्वमेध अष्टमी सहसा दशमी अश्वमेध याग करना और सम्यक प्रकार से विचार वेत करता हुआ सर्व भूतों के धर्मानुसार किसी का भी जो धर्म का हनन न हो ऐसे सत्य बोलना बराबर पुण्य वाला है सत्य ने लबस्त पता ही आत्मा सम्य ज्ञानी न ब्रह्मचर्य नित्यम मुंडो को उपनिषद में भी इन चीजों को सी दिया गया सत्य से तप से ब्रह्मचर्य से ही इन सब साधनों से प्राप्त किया हुआ सम्य ज्ञान के द्वारा हुआ प्रसिद्ध प्राप्ति होती है इसे सब साधन देखने में छोटे लगते हैं साधन लगता है अष्टांग योग का लेकिन ये नील किसी नींव के बिना ज अन्य अंगों पर मकान खड़ा कर लेता है तो वह व्यर्थ ही होता है इसे इनका महत्व को समझना चाहिए इसे व्यास जी ने बहुत सुंदर इसको समझाया कोशिश किया है जो इसका महत्व को समझने का पालन करता है वही व्यक्ति वेदांत में सफल होता है